Oh विषावी ओ शांति शांति शांति ब्रेत आरण्यक उपनिषद की बाईसवीं कक्षा ब्रेदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय को हम देख रहे थे इसमें राजा जनक की सभा में बड़े यज्ञ के प्रसंग में विभिन्न विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए हैं और वहां पर अन्य ब्राह्मण यज्ञवल्के से विभिन्न प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि याज्ञवल के ने एक हजार गायों को हाकने के लिए अपने शिष्य को बोल दिया था तो जो ब्रह्मिष्ट है सबसे अधिक जानता है सबसे अधिक ज्ञानी है उसको यह अधिकार था तो चूंकि उसने गायों को ले जाने के लिए कहा तो बाकी विद्वान यज्ञ बल्कि जी से प्रश्न कर रहे तो उस प्रसंग में पांच ब्राह्मण हमने देखे थे अलग अलग विद्वानों ने प्रश्न प्रश्न किए अब छठा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं इसमें गार्गी विदुषी थी उन्होंने यज्ञ बल्के से प्रश्न किये तो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का छठा ब्राह्मण और उसकी पहली कंटिता अथा नम गार्गी वाचक नवी प प्र याज्वल के तो गार्गी ने उसका एक नाम आगे दिया वाचक नवी वाचक वचकनों की पुत्री गार्गी नाम है तो उन्होंने के को कहा हे याज्वल के प्रश्न कर रही है यदिदम सर्वम अप्सु ओतम च प्रोतम च कस्मिन् खलु आपताश्च प्रोताश्ची बोले यदिदम सर्वम ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये अप्सु ओतम च प्रोतम च ये जल में ओतप्रोत है जल में घुला मिला है ओत प्रोत का मतलब उसमें घुलना मिलना इस रूप में कहते हैं और कपड़े में जो ताना बाना होता है उस तरह से इसको ओत और प्रोत बोलते हैं तो ताना बाना कपड़े के लंबे भाग वाला जो धागा होता है लंबाई की तरफ वाला यंत्र में जो ऊपर से नीचे लगता है वो तो कहलाता है ताना और जो दाएं बाएं होता है जो फिर बाद में चलता रहता है एक एक करके धागा उसको बाना बोलते हैं जो लंबा बीम बनाते हैं अभी हमने फैक्ट्रियां देखी कई यात्रा में तो जो बीम बनता है लंबा धागा जो गोल होता है वो तो होता है ताना और जो वो शटल होती है जो इधर उधर आती जाती है धागा छोड़ती जाती है बुनती जाती है ऊपर नीचे होते जाते हैं बीच में से निकलती जाती है वो बाना कहते हैं तो ओत का मतलब वो होता है जो ऊपर से नीचे ताना वाला भाग है उसको ओत बोलते हैं और जो बाना है जो ऊंचा नीचा यूं होता जाता है ये प्रोत कहलाता है ओत प्रोत ओतप्रोक्त तो परमात्मा इस संसार में ओतप्रोत है ऐसे तो ताने बाने की दृष्टि से वो तो एकदेशी होते हैं लेकिन इसका मतलब है प्रविष्ट जैसे कि वस्त्र में इधर और उधर से सब एक दूसरे में यू, यू प्रविष्ट रहते हैं गुथे रहते हैं प्रविष्ट रहते हैं ऐसे परमात्मा सब जगह विद्यमान रहता है तो ओतप्रोत के रूप शब्द का प्रयोग किया कि ये जो सब कुछ है संसार में इसमें ये सारा का सारा अप्सू ओतम प्रोतम चाहिए जल के अंदर प्रविष्ट है सब कुछ जल के अंदर प्रविष्ट है जितनी भी चीजें हैं वो जल में प्रविष्ट हैं ये बात कही लेकिन ये जल किसमें प्रविष्ट है ये सारी चीजें यानी ये स्थूल चीजें पार्थिव चीजें जल में ओतप्रोत हैं जल में प्रविष्ट है जल किसमें ओतप्रोत है जिसमें ओतप्रोत होते हैं वो बड़ा होता है ऐसा माना जाता है उससे बड़ा होता है उससे व्यापक होता है उससे सूक्ष्म होता है व्यापक है सूक्ष्म है दूर है या तो इस तरह से तात्पर्य लिया जाता है इसका उत्तर दिया या जबल वायु गार्गी थी ये गार्गी वायु के अंदर जल किसमें ओतप्रोत है वायु में ओतप्रोत है गार्गी ने फिर पूछा खलु वायु ओत प्रोत थी वायु किसमें में प्रोत है किसमें प्रविष्ट है कहा विद्यमान है उत्तर दिया अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी अंतरिक्ष लोक में है तो अंतरिक्ष लोक ये जो खाली स्थान है बीच में उसमें प्रविष्ट है ये वायु आगे पूछा कसमिन अंतरिक्ष लोका ओताश्च प्रोत ये जो अंतरिक्ष लोक है ये किसके अंदर विद्यमान है तो उन्हें कहा गंधर्वलोकेश गंधर्व लोक में विद्यमान है हलक से लोग आया गंधर्व गंधर्वलोक का एक अर्थ टीकाकार करते हैं सूर्य की रश्मिया ये गंधर्व गंधर्वलोक है जो प्रकाश को ले जाते हैं बहुत तेजी से प्रकाश आता है फैलता है चला जाता है गंधर्व गंधर्वलोक मतलब प्रकाश प्रकाशलोक तो पृथ्वी और सूर्य द्व्यूलोक पृथ्वीलोक जिसपे हम रहते हैं जहां भी हम रह रहे हैं वहां की तुलना से ही कथन है और फिर प्रकाशमान लोक उसमें सूर्य आदि रहते हैं तो पृथ्वी और द्विलोक के बीच के भाग को अंतरिक्ष लोक के रूप में कहा जाता है तो ये वायु किसमें विद्यमान है तो बोले अंतरिक्ष लोक में और ये अंतरिक्ष लोक किसमें विद्यमान है तो बोले गंधर्वलोक में यानी जो प्रकाश की जो किरणे है उसी में ही तो विद्यमान है वो सारा नहीं खाली जगह कहां है क्योंकि प्रकाश की किरणें आ रही है वहां से इस तरह का कथन है गंधर्व लोके शुकार फिर पूछा कस्मिन नु गंधर्व लोका ओताश्चय प्रोताश्चय ती गंधर्व लोक किसमें विद्यमान है तो कहा आदित्य लोकेश आदित्य लोक में गार्गी तो ये गंधर्व लोक यानी तो ये प्रकाश की किरण है सूर्य से निकल के आ रही है इस दृष्टि से संगति लगाते हैं आदित्य लोक में विद्यमान है आदित्य लोक में ओतप्रोत है फिर पूछा कसमिन नु खलू आदित्य लोग का औताश्च प्रोताश्चे आदित्य लोग किसमें ओत प्रोत है किसमें विद्यमान है तो कहा चंद्र लोके स्वीकार की चंद्र लोकों में विद्यमान है आदित्य लोग किसमें है चंद्रलोक विद्यमान है अभी चंद्रलोक अलग से देखना पड़ेगा हमें व्याख्या है शब्द अब चंद्रमा का मतलब ये हम चंद्रमा लेंगे तो चंद्रमा तो यहां निकट है पास में है और सूर्य दूर है वो इसमें कैसे औतप्रोत तो है तो उसकी कई जने इस तरह भी संगति लगाते हैं व्याख्याकार कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो चंद्रमा पर गिरती हैं चंद्रमा से हमारे पास आती हैं उस दृष्टि से कुछ संगति लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी ये चंद्रलोक क्या है ये विचारने की बात है और इसके ऊपर एक टिप्पणी भी मिलती है जो पूर्व के दार्शनिक हुए हैं चिंतक हुए हैं अध्ययता हुए हैं तो समालोचना भी करते ही हैं तो राहुल संस्कृत्यायन नाम आपने सुना होगा तो तो उन्होंने उनों, कहीं एक जगह लिखा उसको किसी और पुस्तक में उद्धित किया हुआ है जिसको जहां पर मैंने पढ़ा उन्होंने उनको उद्धित किया है उनकी मूल पुस्तक का पता नहीं लेकिन उनका उद्धत किया है कि उनका कहना था कि इस पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा कि प्राचीन लोगों को यह भी नहीं पता था सूर्य दूर है और चंद्रमा निकट है क्योंकि यहां जो एक के बाद एक बातें बताई जा रही हैं वो उससे अधिक व्यापक होना चाहिए अधिक सूक्ष्म होना चाहिए अधिक दूर होना चाहिए अब आदित्य लोक को चंद्रलोक में ओतप्रोत तो कहा तो चंद्रलोक तो आदित्य लोक से या तो व्यापक होना चाहिए या सूक्ष्म होना चाहिए या दूर होना चाहिए लेकिन वो कुछ भी नहीं है उनको तो ये नहीं पता था कि सूर्य और चंद्रमा में कौन निकट है और कौन दूर है ऐसी आलोचना इस पंक्ति को लेकर के की गई क्योंकि चंद्रमा का मतलब ये दिखने वाला चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा ये अर्थ लिया जाता है लेकिन ये एक विचारने की बात है अनुसंधान का विषय कि यहां चंद्रलोक का मतलब क्या है क्योंकि जब ये लिखे गए ग्रंथ और प्राचीन विद्या है ही उसमें भी बहुत सारा विकास था तो ऐसी ऐसी मोटी भूल होगी ये एकदम से दो कहना साहस विचारने के लिए कि भाई यहां आखिर इसका क्या तात्पर्य हो सकता है तो यहाँ लिखा है आदित्य लोका उत्ताश्चर्य प्रोताश्च थी चंद्रलोक में है किसमें है तो चंद्र लोकेशु की थी फिर पूछा कस्मिन नु खलू चंद्र लोका उश्चर्य प्रोताश्चय थी तो नक्षत्र लोकेश तो चंद्रलोक किसमें है तो नक्षत्र लोकों के अंदर विद्यमान है तो नक्षत्र तो और भी दूर हैं ठीक है और सब जगह तो संगति लग रही है तो ये एक जगह नहीं लग रही है बीच में आदित्य और चंद्रमा वाले में तो आदित्य से भी परे कोई लोक विशेष जिनको कि ये चंद्रलोक नाम से कह रहे हैं ये वाला चंद्र नहीं ये वाला चंद्र नहीं क्योंकि चंद्रलोक ये अगर इसी चंद्र को कहते तो ये तो एक ही है चंद्रमा ये कहने का तात्पर्य इनका बहुवचन में है चंद्र लोका चंद्र लोकेशु आदित्य लोका आदित्य लोकेशु तो इसको केवल एक इसी चंद्रमा पे केंद्रित करना वो भाषा की दृष्टि से भी संगत नहीं है इनका तात्पर्य कुछ और होना चाहिए बहुवचन के अंदर है ये सारा पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है तो इसका ग्रहण कुछ और होना चाहिए फिर कहा नक्षत्र लोकेशु गारगी थी फिर कहा कसमिन खलु नक्षत्रोका उश्च्रय थी चंद्र नक्षत्रोक किसमेंोत तो है और उससे बड़ी क्या चीज है बोला तो देवलोकेश गारी देवलोकों में दिव्य लोकों में कसमिन खलु देवलोका उत ये देवलोक भी किसमें आश्रित है तो कहा इंद्र लोकेशु थी इंद्रलोक में देवताओं का राजा इंद्र होता है इंद्र का लोक और भी बड़ा और भी व्यापक तो ये किस पे आश्रित है देवलोक किस पे आश्रित है इंद्रलोक पे आश्रित है वो उससे भी बड़ा है फिर पूछा कस्मिन नुखलू इंद्र लोका ओताश्च प्रोताश्चय लोक किस पे आश्रित है उत्तर तो दिया यज प्रजापति लोक एगार गई थी प्रजापति लोक में फिर लोगों की एक व्यवस्था कुछ न कुछ कही जा रही है अब ये शब्द हमारे लिए बड़े कुछ कुछ परिचित शब्द भी हैं लेकिन इनके ठीक ठीक तात्पर्य हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाते नहीं जो परंपरा लंबे समय से चल रही थी वो बीच में बहुत अधिक विच्छिन्न हो गई कट छट गई ग्रंथ बहुत सारे नष्ट हो गए विद्वान नष्ट हो गए पठन पाठन की परंपरा नष्ट हो गई उस श्रृंखला टूट गई न उस टूटी हुई श्रृंखला में उसको जोड़ना केवल शब्दों के आधार पर शास्त्रों के आधार पर कठिन उसका वर्तमान में विज्ञान के साथ संबंध करते हुए यानी वास्तविक जो पृथ्वी आदि जो चीजें हैं उन सब के साथ में जोड़ते हुए इसके साथ क्या संगति है कोई सूत्र कहीं कहीं से मिले शास्त्रों से उनको जोड़ने की आवश्यकता है तो इंद्रलोक किस पर आश्रित है प्रजापति लोक में एक प्रजापति लोक किस पर आश्रित है अब गार्गी तो पूछती जा रही है पूछती जा रही है जैसे छोटा बच्चा पूछता जाता है कुछ भी पूछो तो बोले वो कैसे हुआ वो कैसे हुआ उसके पीछे पीछे पीछे वो तो पूछता जाएगा सारा तो प्रजापति लोक किसमें है तो गजीवालोकेशु ब्रह्म लोक में लो और यहां तक पहुंचने के बाद जब गार्गी ने कहा कश्म न खो ब्रह्म लोकाओताश्च प्रोताश्चय थी ब्रह्मलोक किसमें ओ तो प्रोत है इससे बड़ा कौन है तो स गार्गी मां अति प्राक्षी ही गार्गी अति प्रश्न मत कर प्रश्न की सीमा आ गई है अब इसके आगे का प्रश्न अति प्रश्न है इसके आगे कोई प्रश्न नहीं हो सकता सवाच्य माँ अति प्राक्षर माते मूर्धा व्यप व्यप व्यप तद न्याप तदप तत् व्यप तत। चल रहा है तो तेरी मूर्धा तेरा सिर गिर ना जाए गिर ना पड़े मूर्धा जो है वो सिर का सिर कहते हैं यश का प्रतीक है यश जो होता है जैसे कि मुकुट होता है किसी के सिर के ऊपर शोभित होता है वो गिर ना जाए चलो तो तेरी मूर्धा ना गिर जाए आगे तू बोलेगी तो मूर्धा गिर जाएगी तेरा यश गिर जाएगा अनति प्रश्नयाम वही देवताम अति पृछसी ऐसे देवता को जो कि अनति प्रश्न है जिसके आगे प्रश्न नहीं किया जा सकता उसके बारे में भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी देवता शब्द भी साथ में आ गया ये जो लोक कहे जा रहे हैं प्रजापति इंद्र लोक देवता लोक इंद्र लोक प्रजापति लोक ब्रह्मलोक तो ये देवताओं के बारे में तो और अधिक प्रश्न मत कर ब्रह्म आ गया है ब्रह्म से आगे और कोई नहीं हो सकता तो अनति प्रश्नयाम वही देवता अति तो जिसका जिसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिसके आगे प्रश्न नहीं हो सकता ऐसे देवता के विषय में तो पूछ रही करी है अति प्रश्न करिए तो गार्गी मां अति प्राक्षर गार्गी इसके आगे मत पूछ इति ततोह गार्गी वाचक नवी ऊपर अनामा तो गार्गी वहां पर चुप यदि याज्ञ के इसका भी उत्तर दे देता कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी कोई ना कोई तो उत्तर देना ही चाहिए कुछ ना कुछ उत्तर होगा तभी तो प्रश्न किया जा रहा है कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उत्तर भी कोई ना कोई होगा ऐसा मान के उत्तर ही उत्तर सोचते चले जाते हैं तभी जब के यदि उत्तर दे देता तो गार्गी को पता लग जाता है कि हाँ ये नहीं जानता है यज्ञवल के ने सही समय पे गार्गी को रोका कि यह प्रश्न कर रही है ये भी एक उसकी परीक्षा थी गर्गी भी जानती थी इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है और केवल जिज्ञासा के लिए नहीं पूछ रही थी वो तो परीक्षा के लिए पूछ रही थी परीक्षा कर रही थी वो तो तो जिसका कोई उत्तर नहीं होता उसका भी कोई उत्तर दे दे तो क्या होगा अब मान लीजिए पठती है वही पठती कैसे बना कोई भी शब्द ले रहे हो तो बोले किस धातु से बना बोले पठ धातु से बना पट धातु किससे बनी पट धातु किससे बनी तो वो बच्चा हो कोई वो सोचे कि हाँ जब और सब चीजें है वाक्य किससे बना इससे बना शब्द से बना इससे बना तो पट धातु किससे बनी तो वही रूस में भी कुछ प कर दे और फिर अ ले आए ठ प्रत्यय कर ले कुछ भी जो भी कुछ करे ऐसा करके पट को भी बनाने लगे तो बोले हाँ ये व्याकरण का विशेष जाता है ये अति प्रश्न हो जाएगा भाई पट तो धातु है बस मूल रूट हो गया वो तो अब इसका कोई कारण नहीं ये किससे बना है ये अति प्रश्न हो जाएगा तो यज्ञवल्के ने समय पर कह दिया तुम अति प्रश्न मत पूछो भाई गार्गी कोई पूछने के लिए थोड़ा ना पूछ रही थी केवल और परीक्षा भी साथ में चल रही थी ये अति प्रश्न है ऐसा ही परमात्मा से संबंधित विषयों के अंदर जाना जाता है तो ज्ञान की पराकाष्ठा परमात्मा है हर चीज की सीमा परमात्मा है तो ऐसे अंदर उससे बढ़कर के कोई कुछ नहीं हो सकता तो वहां भी कोई प्रश्न करे इसको किसने, इस किसने बनाया उसने बनाया इसको किसने बनाया उसने बनाया इसको किसने बनाया परमात्मा ने बनाया परमात्मा को किसने बनाया तो ये अति प्रश्न इससे बड़ा कौन है ये है इससे बड़ा कौन है ये है करते जाओ परमाणु से बड़ा राई है आंवला है कद्दू है पर्वत है पृथ्वी है सूर्य है और ऐसे बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े करते जाओ फिर का परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कौन है ब्रह्म से बड़ा कौन है अति प्रश्न ज्ञाता का करते चले जाइए सुखदायक वस्तुओं का करते चले जाइए किस भी है अंत में ब्रह्म पे जाके टिके वो अंतिम है उससे बढ़ करके कुछ नहीं है उसके आगे अगर जाते हैं तो ये अति प्रश्न हो जाएंगे उसके आगे कुछ नहीं एक सीमा पे जाके रुकना ही होता है उसके आगे कोई उत्तर नहीं होता है अध्यात्म में भी है और विज्ञान में भी है एक जगह अंतिम जाकर के बस इसका कुछ उत्तर नहीं होता ये तो ऐसा ही है ये स्वभाव है ऐसा ही है इसका कोई उत्तर नहीं है गार्गी चुप हो गई गार्गी वाचक ने ये छठा ब्राह्मण समाप्त हुआ सातवां ब्राह्मण तो अगले ब्राह्मण ने एक ने और पूछा उद्दालक उनका नाम था सातवा ब्राह्मण का देखिये अथाहीनम उद्दाल आरुणी पप्रच यज्वल हो वाच उद्दालक नाम था आरुणि अरुण के पुत्र थे आरुणि उद्दालक तो उन्होंने एक कथा शुरू की कि मद्रेशु अवसाम हम कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में रहते थे गए थे यानी विचरण कर रहे थे रहे थे तो पतंचल से काव्य से गृहेश यज्ञम अधियाना पतंचल नाम के व्यक्ति पतंचल काव्य के घर में यज्ञ को अध्ययन करते हुए यज्ञ के बारे में पढ़ते हुए हम तो काव्य तो कपि गोत्र के थे पतंचल नाम था उनके यहाँ पर हम यज्जादी की विद्या सीखते हुए रह रहे थे पढ़ रहे थे वहां पर तस्य आश्रित भारिया गंधर्व गृहिता उसकी एक पत्नी थी पत्नी थी वो गंधर्व से गृहित थी गंधर्व से प्रभावित थी गंधर्व ज्ञान कुशलता कौशल में प्रसिद्ध रहते तो उनसे प्रभावित रही होगी उनसे कु होगी तो वो भी वहां पर थे तो तम अप्रिछा को थी हमने उनसे पूछा गंधर्व से कि तुम कौन हो क्या नाम है तुम्हारा तो सो अब्रवित कबंध अथर्वण थी कबंध उनका नाम था अथर्वण अथर्वण गोत्र के अथर्वण अथर्व वेद के जाता हो रहे होंगे एक पीछे भी आया था सात पृष्ठ पर यह लगभग ऐसी ही कथा थी लेकिन वहां पर भी गंधर्व गृहिता थी लेकिन उसकी दुहिता थी वो पुत्री थी जो तीसरा ब्राह्मण है पृष्ठ सात सौ पिचानवे पर तो बुज्जर लाहियानी उसने पूछा कि वो, वो वही तात्पर्य वहीं पर ही है वो भी पतनचलस से का और उसकी एक दुहिता थी जो कि गंधर्व थी उससे हमने पूछा तो वो व्यक्ति था सुधनवा अंगीरसा सुधन व अंगीरस था तो यह नाम बदले हैं और वहां दुहिता का नाम था यहां भारिया का नाम है और अंगीरस और अथर्व अथर्वास नाम भी आता है अथर्वेद से जुड़ा हुआ है ये ज्ञान में पराकाष्ठा मानी जाती है अथर्व विज्ञान का वेद माना जाता है ऋग्वेद ज्ञान का तो अथर्वेद विज्ञान का वेद माना जाता है उस दृष्टि से दोनों जगह इन गंधर्वों का संबंध उससे जुड़ते हुए दिखाया गया है उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उनका कबंध अथर्वण हैो अप्रवीत। तो वो जो कबंध अथर्वण था उसने कहा उसने एक बात को रखा पतंजलम काव्यम याज्ञिकाश्च उसने पतंचल काप्य को जिसके यहां पर हम पढ़ रहे थे उनसे भी पूछा और हमसे याज्ञिक जो हम लोग थे उन सब से पूछा वेथनुत्म काव्य तत्सूत्र ये ना च लोक पर लोक सर्वाणी च भूतानी संतृप्ता थी काव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो ये न अयम लोक है जिससे ये लोक जो हमारे को वर्तमान में दिखाई दे रहा है यह है और परस्य लोक और जो बाद वाला लोक है और सर्वाणीच भूतानी और जितने भी प्राणी हैं वे सब संदिप्धानी जो गुथे हुए है, हैं जिसने सबको गूंथ रखा है बांध रखा है पिरो रखा है जिसने ऐसे उस सूत्र को तुम जानते हो क्या जो तो अब्रवीत पतंजल है ना हम तद भगवान वेद इति तो कबंध को पतंजल काप्य ने कहा कि भई हम अगवान हम मैं तो इस बात को नहीं जानता हूं आप ही बताइए बताइये सोअप्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकांश तो कबंद ने ये याज्ञिकों को इन सब को कहा ने नया प्रश्न किया बबंध ने फिर एक और प्रश्न किया पहले तो पूछा कि वो कौन सा सूत्र है जिसने इन सबको बांध रखा है लोक को परलोक को सब प्राणियों को कि हम तो नहीं जानते तो उसने दूसरा प्रश्न किया इम च लोकम परम चलोकम सर्वाणी भूतानी अंतरोमती तुम क्या उस अंतरयामी को जानते हो जो इस्लोक को और परलोक को और सब भूतों को अंदर रहते हुए नियमन कर रहा है उनका यमन कर रहा है अंदर इनके विद्यमान है और इनको नियंत्रित कर रहा है, अंतरो यमा अंदर रहते हुए इनका नियमन कर रहा है क्या तुम उसको जानते हो अंतर्यामी को तो स्व अवीत पतंजल काव्यो नाहम भगवान वेदाती पतंजल काव्य ने कहा भगवान मैं तो नहीं जानता हूं इसको कौन है वो तो एक तो सूत्र को पूछा और एक अंतर्यामी को पूछा तो अ्रवीत पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश यो वही तत्व्य सूत्रम विद्यात तम च अंतर्यामी इति तो कबंध ने इन सबसे कहा कि जो इस सूत्र को जानता है और जो उस अंतरयामी को जानता है उसे क्या कहते हैं तो बोले सब्रम्मवित उसे ब्रह्मविद कहते हैं उसने ब्रह्म को जान लिया है पूरा जान लिया है उसने सूत्र को जान लिया और अंतरयामी को जान लिया तो उसको ब्रह्मविद कहते हैं स ब्रह्मविद स लोकवित वो समस्त लोक को जानने वाला होता है स देवित वो सब देवों को जानने वाला होता है स वेदवित्त वो वेद को जानने वाला होता है सभूतविद से वह सब भूतों को जानने वाला होता है स आत्मविद वो आत्मा को जानने वाला होता है स सर्वविथी वो सबको जानने वाला होता है अब है तो वो एक ही व्यक्ति है उसने सूत्र को जाना और अंतर्यामी को जाना तो ये कह दिया कि वो सब को जानने वाला होता है वो सब को जानने वाला हो गया वो आत्मविद भी हो गया वो ब्रह्मविद भी हो गया वो लोकविथ भी हो गया वो वेदविथ भी हो गया सब कुछ हो गया वो देववित हो गया तो ये शब्दों का भेद है बाकी तात्पर्य सबका एक ही है जो ब्रह्मविद होता है वही सर्वविथ होता है जो ब्रह्मवीत होता है वही देववीत होता है जो ब्रह्मवीत होता है वही वेदवीत होता है जो वेदवीत होता है वही भ्रमवित होता है एक दूसरे से जोड़ सकते हैं इन इन नामों से उसको पुकारा जाता है तो अब्रवीत उनसे उसने फिर कहा कबंध ने हम सबको फिर उसका उत्तर भी दे दिया ये जो उद्दालक है अरुणी भी वहां पर था उसने कहा हमारे को कबंध ने फिर इसका उत्तर भी दे दिया तथा हम वेद बोले मैं उसको जानता हूं उस उत्तर को जानता हूं मैं मैं ऐसे ही प्रश्न नहीं कर रहा हूँ उस उत्तर को जानता हूँ अब मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ तज् तम यदि तू सूत्र को नहीं जानने वाला है तो तमच अंतरयामी न उस अंतरयामी को अगर नहीं जानने वाला है तो ब्रह्मगवि उदे मूर्धाते विपतिष्य और यदि तू इन ब्रह्मगवि को ब्राह्मणों के लिए दी गई गायों को ले जाता है इन एक गायों को तो तेरा सिर गिर जाएगा तेरा अपयश हो जाएगा सिर गिरने का मतलब है अपियश होना जैसे हम सामान्यतः कहते हैं उसका सिर नीचा हो गया सिर नाक कट गई हाँ नाक कटने भी में भी बोलते हैं सिर की दृष्टि से मूर्धा शब्द के लिए उसका सिर सिर गिर गया मूर्धा गिर गई सिर नीचा हो गया तो वैसे भी सिर झुक जाता है दिखने में भी भाई हम सिर नीचा कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब अपयश से है अपियश हो जाता है ऐसा ही यहां पर होगा आगे तो वेद वा अहम गौतम तत्सूत्र तम च अंतरियामी नाजवल तो के ने कहा कि हे गौतम हे गौतम उद्दालक को कहा गया गौतम गोत्र रहा होगा तो गौतम हे उद्दालक गौतम गोत्री मैं उस सूत्र को और उस अंतरयामी को जानता हूं तो उद्दालक ने कहा योवा वा इदम कश्चि ब्रूयाद वेद वेदी योवा कश्चित योवा ब्रू है जो कोई भी इसको बोल देता है मैं उसको जानता हूं मैं उसको जानता हूं ये तो बोलने को तो कोई भी बोल देता है जैसे याजवल्के ने कहा कि हाँ मैं उस सूत्र को और अंतर्यामी को जानता हूं तो दालक ने कहा तो कोई भी बोल देता है कि मैं उसको जानता हूं यथाव्य था ब्रू ही तुम जैसा जानते हो वो बताओ तो पता लगेगा कि तुम जानते हो नहीं जानते हो तो कोई भी कह देता है कि मैं जानता हूं वेद को जानते हैं बोले बहुत लोग कह देते हैं वेद को जानते हैं।, अब जानते हैं तो हैं। को जानते हैं कितना जानते हैं तो आगे की बात है व्याकरण को जानते हैं कितना जानते हैं तो आगे की बात है या दर्शन को जानते हैं बोले ईश्वर को जानते हैं और कितने लोग कह देंगे कि हाँ ईश्वर को जानते हैं और कितना जानते हैं बोले यूं तो कोई भी बोल देता है ईश्वर को जानता हूं आत्मा को जानते है हाँ जानता हूं क्या जानते हो वो बोल के बताओ तो पता लगेगा कि कितना जानते हो या वास्तव में ठीक जानते हो या नहीं जानते हो तो यथावे तथा ब्रुई जैसा तुम जानते हो वैसा बताओ तो याचिवल के ने उत्तर दिया कि सूत्र क्या है सहोवाच अगली कंडिका देखिए दूसरी सहोवाच वायुर्वय गौतम सूत्र है जिसने सबको इस लोक को परलोक को सब प्राणियों को बांध रखा है गुत तो रखा है वो ये वायु सूत्र है वायु के द्वारा ये सारे के सारे बंधे हुए अब ये वायु भी विशेष अर्थ में प्रयोग हो एक होता है कि ये वायु जो हमारे को दिख रही है ठीक है इसको भी एक जगह पे हम घटा सकते हैं लेकिन कुछ और भी इसका विशेष अर्थ हो सकता है तो स होवाच्य वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम ये वायु ही वो सूत्र है जिसने इन सबको बांध रखा है तो आगे जो चर्चा है वो प्राणियों को लेते हुए लोग और प्राणियों को लेते हुए इसी वायु के संबंध में कही गई प्रतीत होती है वायु न वही गौतम सूत्रेण अयम च लोक पर लोक सर्वाणी च भूतानी संतृप्तानी भवंती ये लोक और परलोक और सारे भूत इसी से बंधे हुए हैं इसी वायु से तो ठीक है वायु के बिना तो किसी का जीवन चल नहीं सकता है सभी वायु से बंधे हुए हैं हमारा ये जीवन भी वायु से बंधा हुआ है और अगला जीवन भी हमारा वायु से बंधा हुआ है आजकल वैज्ञानिक भी जब अन्य जीवों की खोज करते हैं अन्य लोगों पर ग्रहों पर तो क्या चीज देखते हैं वायुमंडल है या नहीं है ऑक्सीजन चाहिए जीवों के लिए तो ऑक्सीजन वायु चाहिए और दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि पानी है या नहीं वहां पर ये दो चीजें मुख्य देखते हैं ये रही है तो और चीजों की संभावना हो सकती है नहीं तो नहीं और जल भी है तो जल भी में जल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसी के मेल से वो बनता है तो वो वहां विद्यमान है उसकी उपस्थिति हो तो वायु की उपस्थिति स्वीकार कर ली जाती है भाई कैसी भी तरह विघटित होके मिलेगी बदल गई है जैसी भी है तो वायु वो सूत्र है जिससे ये लोक और परलोक दूसरे भी लोक हैं वो सब बंधे हुए हैं और सभी प्राणी बंधे हुए हैं इसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता है ये वायु है इसको सूत्र शब्द से कहा एक आपने सुना होगा सूत्रात्मा वायु सूत्र शब्द आया है यहां पर वायु भी आया सूत्रात्मा वायु न ने लिखा है सूत्रात्मा वायु तो बोले ये वायु है इसका अब हेतु बता रहे हैं समझाने के लिए तस्माद वही गौतम पुरुषम प्रेतम आहुर व्यसंश्री शत अश्य अंगानी बोले जो पुरुष मर जाता है प्रेत हो जाता है चला जाता है यहां से तो कहते हैं कि इसके अंग जो हैं वो ढीले पड़ गए मरने के बाद में जीन होने लगता है गलने लगता है बोले क्यों होने लगता है बोले वायु ने इसको बांध रखा था जब तक इसमें वायु का संचरण हो रहा था तब तक ये जीवित था ठीक था बंधा हुआ था अब ये गलना शुरू हो जाएगा गलना सड़ना शुरू हो जाएगा तो वायु ने इनको बांध रखा था और वायु की क्रिया नहीं हो रही है यानी श्वसन क्रिया नहीं हो रही है रक्त संचरण नहीं हो रहा है कोशिकाओं तक वायु नहीं पहुंच रही है तो तो शिथिल होकर नष्ट हो जाएंगे मर जाएंगे तो वायु ने इनको बांध रखा है वायु गौतम सूत्रे न संतृप्त हानि वायु के द्वारा ही ये सब बुधे हुए हैं बंधे हुए हैं इति एवं एवं एत तो उद्दालक ने कहा हा ठीक है ये ऐसा ही है उद्दालक को वहां भी कबंद ने बताया था उसने जान रखा था तो इसने कह रहा है कि हाँ ठीक है ये ऐसा ही है स्वीकार कर लिया कि आपने ठीक उत्तर दिया है यजवल के अंतर्यामिनम ब्रूही थी यजवल के अब उस अंतरयामिन को बताओ सूत्र को तो आपने बता दिया तो एक जो सूत्रात्मा वायु है हालांकि यहां सूत्रात्मा वायु शब्द नहीं लिखा है सूत्र लिखा है और वायु लिखा है सूत्रात्मा वायु सूत्र रूप वायु इसके अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं कई जने लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में मृषि दयानंद ने एकदम स्पष्ट लिखा है सूत्रात्मा वायु क्या है अन्य जगह पे केवल नाम लिखा है तो कई जने उसका तात्पर्य लेते हैं यानी आत्मा जीवात्मा के रूप में लेते हैं क्योंकि आत्म शब्द देखते हैं सूत्रात्मा वायु तो महर्षि ने वहां पर इस पृथ्वी के ऊपर सात परतें मानी हैं, सात परतें परते सप्तषियों में पांच प्राण और धनंजय और सूत्रात्मा वायु ऐसे करके भी सात गिने गए हैं और सात परतें मानी है यहां पर तो उसमें जो सातवीं परत है अंतिम उसको सूत्रात्मा वायु का है उससे पहले वाले को धनंजय वायु का है परतें हैं पृथ्वी के ऊपर जैसे वायुमंडल की परतें आजकल भी कई परतें मानते हैं वो आज आजकल अलग ढंग से व्याख्या करते हैं उसकी लेकिन परतें तो मानते हैं एक ऊपर परत होती है जैसे ओजोन की परत होती है ऊपर और ऐसे नीचे घनी होती है फिर धूल वाली और ये पानी वाली फिर उससे ऊपर तो वहां भी ये वायु हो गई फिर मेघमंडल हुआ फिर जल वाला हुआ ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है सात तो परतें मानी गई उसमें जो अंतिम परत है सबसे ऊपर वाली बड़ा घेरा जिसका है सबसे उसको सूत्रात्मा वायु नाम से कहा गया और उसकी इससे क्या संगति कितनी लग सकती है तो विचारणीय है कि यहां जो वायु जिसको सूत्र रूप में कहा गया है सबका सूत्र रूप में है तो वही सूत्रात्मा वायु से संकेत है तालमेल बनता है नहीं बनता है तो कब आगे फिर पूछा उद्दालक ने कि उस अंतरयामी के बारे में बताओ क्या जानते हो तो यजबल के बोलते हैं तीसरी कंडिका यह पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्व्या अंतरों जो तो पृथ्वी के अंदर रहता हुआ पृथ्वी के अंदर विद्यमान रहता हुआ पृथ्वी में रहता हुआ और पृथ्वी से अलग भी है पृथ्वी अंतर है उससे भिन्न भी है उसके अंदर भी रहता है लेकिन फिर भी उससे भिन्न है यम पृथ्वी न वेद है और जिसको पृथ्वी नहीं जानती है ये मेरे अंदर रह रहा है वो तो जानता है पृथ्वी को लेकिन पृथ्वी उसको नहीं जानती है जिससे पृथ्वी शरीरम ये पृथ्वी जिसका शरीर है स्थूल चीज है उससे उसमें उसके रहने का स्थान जैसा है ये पृथ्वीम अंतरो अंतरोमय जो पृथ्वी को उसके अंदर रहता हुआ नियमन करता है अंदर रहता हुआ संचालित करता है एशते शे आत्मा अंतरयामी अमृत ये वो तेरी आत्मा है अंतरयामी जिसको तू पूछ रहा था कि अंतर्यामी कौन है तो ये वो तेरी आत्मा है अंतर्यामी तो अंतरयामी एशत आत्मा अंतर्यामी अमृत पीछे भी आया था इस प्रसंग में थोड़ा पहले जिसमें कहा था ये वो तेरी आत्मा है ऐशत आत्मा अंतर्यामी अमृत वहां जीवात्मा परक अर्थ था अब यहां जो है एशत ए आत्मा अंतरयामी अमृत इसके ऊपर विचार करते हैं तो कहें कि जो पृथ्वी के अंदर है जो पृथ्वी का नियमन कर रहा है अंदर से पृथ्वी जिसको नहीं जानती है पृथ्वी जिसका शरीर है ऐसी वो कौन सी आत्मा हो सकती है तो, तो परमात्मा ही हो सकता है ब्रह्म ही हो सकता है जीवात्मा तो नहीं हो सकती तो उसको लेते हुए फिर कहा जा रहा है एशत आत्मा अंतर्यामी एशत ते आत्मा ये तेरी आत्मा है किसको कह रहा है या जीवल के उत्तर दे रहा है उद्दालक को उद्दालक एक शरीरधारी व्यक्ति है मनुष्य है ये तेरी आत्मा है तो इसको उस तरह भी फिर लोग अर्थ लेते हैं कि जो जो तेरी आत्मा है ये तेरे अंदर जो आत्मा है वही ये परमात्मा है वही ब्रह्म है वही पृथ्वी में विद्यमान है क्योंकि जिसको कह रहे हैं ये तेरी आत्मा है ये तेरी आत्मा, आत्मा यानी आत्मा और आत्मा सो परमात्मा ऐसे करके भी कुछ लोग संगति लगाते हैं इसकी, लेकिन आत्मा का जब हमारे को पृथक वर्णन मिलता है एक देशी के रूप में और यहां पर लक्षण जो दिख रहे हैं वो परमात्मा परक लग रहे हैं तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है ऐशाते आत्मा अंतर्यामी ये है तेरी आत्मा तेरी आत्मा का मतलब अंतर्यामी, जो अंतर्यामी का तूने पूछा था कि ये अंतर्यामी कौन है अंदर रहते हुए कौन मन का ये है, ये है, आत्मा वो तेरा अंतर्यामी है जो कि अमृत है तो ये तेरी आत्मा का मतलब तू आत्मा ये तात्पर्य नहीं है जैसे कि कोई व्यक्ति कहे किसी चीज के बारे में उसको कोई विशेष यंत्र हो बड़ी लगन लगी भी हो बोले मेरे को ये यंत्र चाहिए ये मोबाइल चाहिए ये कंप्यूटर चाहिए तो उसके लिए लाकर के ये रहा तेरा वो कंप्यूटर ये रहा वो तेरा मोबाइल ऐसे जो बोलते हैं कोई खाने का पदार्थ हो बहुत उत्सुकता कर रहा हो कि ये मांगो ये वो हो, ये होना चाहिए बार बार बार बार बार, बार तेरे ये ले तेरा ये मिठाई ये ले तेरी साइकिल ये जब बोल देते हैं हम ऐसे एशत आत्मा अंतरयामी ये जो तेरा अंतरियामी जो तू बार बार पूछ रहा था वो अंतरियामी कौन है अंतरियामी ये ये जो आत्मा है वो ये अंतर्यामी है तेरा उसका ये मतलब नहीं कि जो तू आत्मा है वो उस तरह लेंगे तो भिन्न अर्थ चला जाएगा एशत आत्मा अंतर्यामी ये जो तेरा अंतरियामी है ना जिसको अंतरयामी को तो पूछ रहा था वो ये आत्मा है जो अंदर रहते हुए नियमन कर रहा है वो ये आत्मा है अब आत्मा कौन है वो जीवात्मा नहीं लक्षणों से वो परमात्मा अर्थ निकलेगा एशत आत्मा अगर सीधा सीधा यू अर्थ ले लेते हैं हम ये तेरा आत्मा यानी ये तेरे शरीर में जो विद्यमान यानी तू जो आत्मा है ऐसा करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा का अभेद वाला अर्थ जो निकालते हैं वो गलत अर्थ चला जाएगा पूछा तो था अंतरियामी के बारे में जैसे तो कहाषत अंतरियामी आत्मा अमृता ये जो तेरा अंतरियामी है जो तू पूछ रहा है वो ये आत्मा है कौन सा ये अमृत है अब आत्मा का मतलब लिया जाता है जीवात्मा परमात्मा पर जो हमारे को लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे पता लगता है कि परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है तो ऐशत आत्मा अंतर्यामी अमृता यहां भी परमात्मा पर इसी तरह लेंगे तो ये तो इन्होंने पृथ्वी के बारे में यहां पर बताया बिल्कुल इसी शैली से आगे बहुत सारी चीजों के बारे में बताते जा रहे हैं मूल उद्देश्य यह कि इन सबके अंदर कौन विद्यमान है ईश्वर की व्यापकता ईश्वर सब में ओतप्रोत है ईश्वर इनके अंदर रहता हुआ नियमन कर रहा है बस इसी बात को समझाने के लिए अलग अलग नाम लेते हुए इसी शैली से आगे की कंडिकाएं चल रही हैं। चौथी कंडिका में कहते हैं यो अपसुतिष्ठन अद्भ्यो अंतरो जो जल में रहता हुआ भी जल से पृथक है भिन्न है यम आपो न विदु जिसको जल नहीं जानते हैं यसे आप है शरीर हम ये जल जिसका शरीर है यो आपो अंतरो अंतरोमती जो जल के अंदर रहता हुआ उसका नियमन कर रहे हैं ऐसा आत्मा अंतरयामी अमृता ये वो अंतरयामी आत्मा है तो पृथ्वी हो गया जल हो गया अगली कंडिका में अग्नि के लिए कहा बिल्कुल वो के वो वचन है यो असो अग्नो तिष्ठन अग्निर अंतरो जो अग्नि में रहता हुआ लेकिन अग्नि से भिन्न है म वेद है जिसको अग्नि नहीं जानती है ये अग्नि शरीरम अग्नि जिसका शरीर है और जो अग्नि के अंदर रहता हुआ उसका नियमन कर रहा है एशत आत्मा अमृता ये टेक बिल्कुल जो कि तो चल रही है अग्नि के बाद में छठे के अंदर कहा अंतरिक्ष के लिए तीन तो महाभूत बताए इन्होंने अब बीच में यहां पर अंतरिक्ष का ले लिया ऐसा कोई वो क्रम नहीं है कि बिल्कुल उसी जैसा कि भूतों की रचना होती है उसी क्रम से बिल्कुल बताया जाए तो यो अंतरिक्ष तिष्ठन अंतरिक्षाध जो अंतरिक्ष में रहता हुआ भी अंतरिक्ष से भिन्न है तो कई बार परमात्मा को भी अंतरिक्ष शब्द से कहा जाता है परमात्मा को भी अग्नि शब्द से कहा जाता है परमात्मा को भी वायु शब्द से कहा जाता है लेकिन यहां उनसे भिन्नता दिखाई जा रही है जहां परमात्मा को अंतरिक्ष कहा जाता है वायु कहा जाता है अग्नि कहा जाता है जल कहा जाता है आपा कहा जाता है वहां विभिन्न अर्थों की संगति है यहां जो अंतर कहा जा रहा है ये जो पृथ्वी जड़ पदार्थ हैं जो परमात्मा से भिन्न चीजें हैं उनको वास्तव में कहा जा रहा है ये उसमें रहता हुआ भी उनसे भिन्न है तो अंतरिक्ष का कहा उसके आगे फिर वायु का कहा सातवें में यो वायु तिष्ठन वायु अंतर जो वायु में रहता हुआ वायु से भिन्न है जिसको वायु नहीं जानता है और वायु जिसका शरीर है इत्यादि आगे आठवीं कंडी का यो दुवी तिष्ठन दिवो अंतरो जो द्विलोक में रहता हुआ उसके अंदर विद्यमान है लेकिन द्विलोक से भिन्न है उनके अंदर भी कहा जा रहा है विद्यमान कहा जा रहा है और उससे भिन्न भी कहा जा रहा है कि भेद बताया जा रहा है ब्रह्म का उस आत्मा का परमात्मा का इन सबसे भेद भी बताया जा रहा है उससे भिन्न है ये अंदर है लेकिन उससे भिन्न है तो व्यापकता भी बताई जा रही है और पृथक भी बताया जा रहा है की तरह नवी कंडिका में कहा आदित्य तिष्ट आदित्य इस आदित्य सूर्य में रहता हुआ भी जो उससे भिन्न है बाकी सारी चीजें वैसी है आदित्य को आदित्य जिसको जो जिसको आदित्य नहीं जानता है जिसका आदित्य शरीर है जो आदित्य के अंदर रहते हुए उसका नियमन कर रहा है ए, ये वो आत्मा अंतर्यामी अमृत है दसवें में कहा यो दीक्षु तिष्ठन दिग्भ्यो अंतर दिशाओं में रहते हुए जो दिशाओं से भिन्न है दिशाएं जिसको नहीं जानती है जो दिशाओं का नियमन करता है दिशाएं जिसका शरीर है अगले कंडिका में कहा यश चंद्र तार के तिष्ठन जो चंद्रमा और तारों में विद्यमान है विभिन्न लोकलोका अंतर है और उनके अंतर रहता हुआ भी उनसे भिन्न है चंद्र तार जिसको नहीं जानते हैं और चंद्र तारक जिसके शरीर हैं, जो चंद्र तारकों को, को अंदर रहते हुए नियमन कर रहा है ये शतः आत्मा अंतरिया अमृता आगे यह आकाशीय तिष्ठन आकाश अंतरो बिल्कुल वैसी की वैसी रचना है आकाश में रहता हुआ आकाश से जो भिन्न है तेरह मां यश तमसी तिष्ठन तमसो अंतरो जो अंधकार में रहता हुआ भी अंधकार से भिन्न है चौदह स तेजसी तिष्ठन तेजसो अंतरो जो तेज में तेजोगुण प्रकाश में रहता हुआ भी प्रकाश से भिन्न है अंधकार और प्रकाश भी ले लिए ये कहते हुए फिर अंत में कहा इति ये जो सारा वर्णन किया ये देवताओं से संबंधित किया उनमें रहते हुए उनसे भिन्न है अथा अधिभूतम अब अन्य आधिभौतिक अर्थ कर रहे इसी चीज की अंतरयामी की आधिदेवी व्याख्या कर दी अब अंतर्यामी की भौतिक व्याख्या की जा रही है अधिभूतम अधिभूतम भौतिक व्याख्या की जा रही है इति प्राणियों के अंदर तो उसके लिए भी वाक्य रचना बिल्कुल वैसी ही है यह सर्वेशु भूतेशु तिष्ठन्, सर्वे प्यो भूते जो सब प्राणियों में रहता हुआ सब प्राणियों से भिन्न है प्राणी अलग है ये अलग है यम सर्वाणी भूतानी नविदोह और सारे प्राणी जिसको जानते नहीं है अंदर रहता है लेकिन जानते नहीं है जिससे सर्वाणी भूतानि शरीर ये सारे प्राणी जिसके शरीर है यह सर्वाणी भूतानी अंतरोमती जो इन सब प्राणियों को उनके अंदर रहता हुआ नियमन कर रहा है एशते आत्मा अंतर्यामी अमृत ये वो अंतर्यामी आत्मा है तेरा जो सबके अंदर है इति अधिभूतम यह अधिभूत बताए अधिभौतिक अर्थ किया आगे कहा अथा अध्यात्म अब आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं तीसरे तरीके से अर्थ किया जा रहा है हमारे शरीर में अंदर जो जो चीजें हैं उनमें से कुछ चीजों का वर्णन करते हुए बिल्कुल इसी शैली से बता रहे हैं सोलहवीं कंडिका में कहा यह प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरो तो प्राण में रहता हुआ प्राण से भिन्न है प्राण का मतलब यहां पर घृण इंद्रिय भी लिया जाता है जो आगे इंद्रियों का वर्णन है यम प्राणो न वेद जिसको ये ग्रहण इन्द्रिय नहीं जानती यसे प्राणम शरीरम हम ग्रहण इन्द्रिय जिसका शरीर है यह प्राणम अंतरो ये जो प्राण के अंदर रहता हुआ उसका नियमन करता है ऐशाते आत्मा अंतरयामी अमृत ये वो अंतर्यामी है अमृत सत्रहवीं कंडिगा अब यहां पर उसी शैली से वाणी के अंदर का वाघ इन्द्रिय के अंदर यो वाची तिष्ठन वाचो अंतरो यम वाघ वेद य शरीरम यो वाचम अंतरो एशते आत्मा ते आत्मा अंतरियामी में अब आंखों को ले लिया चक्षु यस्य चक्षुषी तिष्ट चक्षुषो अंतरो यम चक्ष न वेद यस चक्षु शरीरम यश चक्ष अंतरो यमयति एष आत्मा अंतर्यामी अमृत उन्नीसवी खंडिका में श्रोत्र को ले लिया जो श्रोत के अंदर रहता हुआ लेकिन श्रोत्र से भिन्न है ये तेरी आत्मा है विश्व में मन को ले लिया जो मनसी तिष्ट मनसो अंतरो जो मन में रहता हुआ भी मन से भिन्न है जिसको मन नहीं जानता यह मनो न वेदा यसे मन है शरीर है। मन जिसका शरीर है अब मन आत्... परमात्मा को नहीं जानता एक दृष्टि से हम देखते हैं कि मन के माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं बुद्धि से हम जान करते हैं लेकिन वास्तव में वो उसको जानता नहीं है जड़ है वो यशसे मन शरीरम यो मनो अंतरो यम लेकिन वो मन का नियमन करता है ऐशा आत्मा अंतरयामी अमृता ये तेरी आत्मा अमृत परमात्मा आगे यची तिष्ट त्वचो अंतरो जो तचा में रहता हुआ भी त्वचा से भिन्न है बाकी सारी बातें वैसी है बाईसवीं खंडी का यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञान अंतरो जो विज्ञान में रहता हुआ भी विज्ञान से भिन्न है अभी विज्ञान शब्द आया पीछे प्राण आदि इंद्रियों का कथन हो गया मन का भी कथन हो गया अब यहां पर विज्ञान शब्द ये आया है तो इसके जो अलग अलग शाखाएं हैं तो ये जो विज्ञान शब्द है ये काणव शाखा में मिलता है और इसी की माध्यान दिन शाखा है उसमें आत्मनी शब्द मिलता है इन शाखाओं में लगभग वही वाक्य वही मंत्र और ये रचनाएं होते हुए कुछ कुछ शब्दों का भेद होता है और वो शब्द उसके अर्थ को बताने वाले होते हैं तो यहां जो यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतर वहां पर है यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतर तो विज्ञान और आत्मा यहां पर एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए ऐसा हमें समझना चाहिए क्योंकि बाकी सारा वैसा क्या वैसा ही है ये शब्द एक अंतर कर दिया गया तो विज्ञान जो जानने वाला है यानी आत्मा अब ये जीवात्मा के बारे में कहा जा रहा है अभी तक जो वर्णन चल रहा था परमात्मा का चल रहा था और उसी परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है पीछे का जो वर्णन था उसमें कोई फिर भी मान लो तर्क वितर्क करने लगे ऐशते आत्मा अंतर्यामी अमृता यद्यपि उसकी एक अलग संगति आपके सामने रखी है वो अर्थ भी होता है और उसको हम उससे भी अर्थ सकते हैं यानी यही अर्थ संगत है लेकिन फिर भी कोई कह नहीं यहां तो लिखा है कि हित ये जो आत्मा तेरी है वही अंतरयामी है यानी उद्दालक के अंदर जो आत्मा है हम तो इन शब्दों पे जाने लगेंगे तो केवल उद्दालक के अंदर जो आत्मा है वही अंतरयामी है क्या वही परमात्मा है क्या यजबल के जो बोल रहे थे उसमें नहीं है क्या अगर शब्दों पे ही केंद्रित हो जाएं वो है कि नहीं ये तो उसी आत्मा के लिए कहा जा रहा है इसलिए आत्मा सो परमात्मा आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही आत्मा है अभेद नहीं है इस तरह का जो वर्णन करने लगे शब्दों को पकड़ करके तो कह अच्छा यहां पर ऐशा ते आत्मा किसके लिए कहा जा रहा है तेरी किसकी उद्दालक की तो क्या केवल उद्दालक की आत्मा ही परमात्मा है सर्वांतरयामी है और वो लोग इसका जो अर्थ लेते नहीं वो तो सबके लिए है अच्छा सबके लिए कैसे लगा लिया आपने यहां पर ऐसा ते आत्मा तेरी आत्मा अब्दों को पकड़ेंगे तो अपने लिए क्यों ले लिया अन्यों के लिए क्यों ले लिया बोले जी भाई एक में घट रहा है तो वो तो सब में भी घटेगा तो तात्पर्य तो वो भी ले रहे हैं ना सीधे सीधे वाक्य का अर्थ नहीं घट रहा है वहां पर क्योंकि वो वाक्य अविधा में कहा नहीं गया है उसके तात्पर्य है लक्षणा के अंदर उसको जाना होगा हमारे को तो वो तो हम भी उसमें भी कर रहे हैं ये वो अंतर्यामी है तेरा अंतर्यामी तेरा अंतर्यामी होता जिसको अंतर्यामी को तो पूछ रहा है वो ये आत्मा है तो वहां भी हम उत्तर दे सकते हैं उचित अर्थ लगा सकते हैं लेकिन यहां क्या करेंगे यहां तो उस आत्मा में भी जो विद्यमान है अगर ते आत्मा उद्दालक की आत्मा को ही कथन किया जा रहा होता तो ये वचन नहीं कर सकता था जो अभी हम देख रहे हैं बाईसवा क्या कहते हैं यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञान आदरों जो विज्ञान के अंदर रहते हुए विज्ञान से भिन्न है अब इसकी माध्यम दिन शाखा में विज्ञान की जगह आत्मनी शब्द लिखा हुआ है ये आत्मा जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है विज्ञान और आत्मा एक ही अर्थ है यहाँ पर शाखा भेद से अर्थ का पर्यायवाची वची शब्दों को रख दिया जाता है वह। तात्पर्य वही रहता है तो जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है इसका मतलब हो गया ना परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग है विज्ञानम न वेद ये आत्मा जिसको नहीं जानता है आत्मा के अंदर परमात्मा है लेकिन आत्मा नहीं जानता है। ये परमात्मा है। इससे विज्ञानम शरीरम ये जो आत्मा है उसका शरीर है जैसे अन्य चीजों को शरीर बताया उससे स्थूल चीजों को उसका शरीर बताया ऐसे बोले ये आत्मा भी उसका शरीर है ये परमात्मा का शरीर है आत्मा यानी आत्माओं में परमात्मा भी रहता है तो विज्ञानम शरीरम ये विज्ञानम अंतरो यम जो इन आत्माओं को विज्ञान को उनके अंदर रहता वह नियंत्रित करता है वो कर्मफल प्रदाता है उनके अंदर से नियंत्रित कर लेता है उनको जहां उसको ले जाना होता है ले जाता है जहां जन्म देना होता है वहां जन्म दे सकता है उनके अंदर रहते हुए नियमन कर लेता है कई बार जब ये बात आती है कि परमात्मा इन सबको कैसे चला रहा है लोक लोकांतरों को जैसे हम किसी गेंद को चलाएं तो बाहर से पकड़ के चलाते हैं हम उसको गेंद को उछालते हैं फेंकते हैं यंत्रों का उपयोग करते हैं बाहर से पकड़ करके बोले तो परमात्मा इतने लोक लोकांतरों को बनाएगा चलाएगा तो उसके हाथ कितने बड़े बड़े होंगे बहुत बड़े होंगे ना इतने बड़े बड़े गेंदों को पकड़ने के लिए कितने बड़े हाथ होंगे उसके उपकरण होंगे बड़े होंगे उसका शरीर भी फिर कितना बड़ा होगा इतना बड़ा है तो दिखना चाहिए इससे लगता है कि फिर परमात्मा नहीं है इस निष्कर्ष पर कई जने ले जाते हैं ये चल रहे हैं तो इनको पकड़ के चला रहा है तो फिर तो कोई बड़ा होना चाहिए और बड़ा है तो दिखना चाहिए दिख रहा नहीं है इसे पता लगा कि अपने आप चल रहे हैं परमात्मा नहीं चला रहा है ऐसा उत्तर ऐसा कई लोग तर्क कर लेते हैं तो ये परमात्मा तो इनके अंदर रहता हुआ इनको चला रहा है उसको बाहर से चलाने की आवश्यकता नहीं है वो व्यापक है सबके अंदर है और अंदर से रहते रहते नियमन कर लेता है जैसा चाहता है वैसा कर लेता है वो नियमन यस्य hmm. विज्ञानम शरीरम ये आत्मा जिसका शरीर है ऐसा वो परमात्मा है जो विज्ञानम अंतरो जो आत्मा को उसके अंदर रहता हुआ नियमन करता है एशत आत्मा अंतरयामी अमृत है ये वो तेरा अंतरियामी अमृत है जो तेरे अंदर भी आत्मा के अंदर भी रहता हुआ करता है सब आत्माओं के अंदर रहता हुआ उनका नियमन कर रहा है ऐसा वो है इसी तरह से आगे अब अंतिम कह रहे हैं यो रेत तिष्ठन रेत अंतरो जो रेत के अंदर कारण के अंदर रहता हुआ यमरेतो रेतो न वेद जिसको ये रेत नहीं जानता है यसे रेतम शरीरम रेत जिसका शरीर है यो रेतो अंतरो यमी जो रेत के अंदर रहता हुआ भी उसका नियमन करता है आत्मा अंतर्यामी अमृता ये वो तेरा आत्मा है अंतर्यामी अमृत आगे कहते हैं उसी परमात्मा के उस अंतर्यामी के बारे में ही बता रहे हैं अदृष्टो दृष्टा जो देखा नहीं जाता लेकिन देखने वाला अदृष्ट है दूसरों से नहीं देखा जाता किसी उपकरणों से नहीं देखा जाता लेकिन दृष्टा है वो अदृष्टो दृष्टा न दिखाई देने वाला दृष्टा है वो अश्रुतः श्रोता जो सुना नहीं जा सकता इसमें शब्द गुण नहीं है देखा इसलिए नहीं जा सकता कि उसमें रूप गुण नहीं है तो अश्रुतः श्रोता वो सुना नहीं जाता है श्रोत से लेकिन वो सबका सुनने वाला है श्रोता अमतोमनता जिसका मनन नहीं किया जा सकता पूरा मनन नहीं किया जा सकता लेकिन वो मनन करने वाला है सबसे अधिक ठीक ठीक मनन करने वाला मनता तो वही है अब परमात्मा देखा नहीं जा सकता परमात्मा सुना नहीं जा सकता ये तो हमारे को समझ में आता है कि हम निराकार मानते हैं लेकिन जब कहा कि अमनता जिसका मनन नहीं किया जा सकता बोले मनन तो किया जा सकता है निराकार हम चिंतन मनन करते है ना देखा नहीं जा सकता सुना नहीं जा सकता मनन तो किया जा सकता है लेकिन यहां कहा अमनो अमतो मनता जिसका मनन नहीं किया जा सकता लेकिन वो मनता है मनन करने वाला है तो यहां इससे तात्पर्य होगा जिसका पूरी तरह मनन नहीं किया जा सकता पूर्ण निषेध नहीं क्योंकि निशेद ये जो आ आता है वो अल्पार्थ में भी आता है जिसका थोड़ा ही मनन किया जा सकता है जिसका पूरा मनन नहीं किया जा सकता हम कितना भी प्रयास कर ले मनन करने का जिसका पूरा मनन किया नहीं जा सकता इसलिए तो परमात्मा के गुणों को देख के अनेक बार लगता है कि भाई ये तो हमारी समझ से परे है हमारी बुद्धि से परे है ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कोई अनंत वस्तु होगी जिसका कोई और छोर नहीं है अंत नहीं है ये समझ में नहीं आता कोई चीज ऐसी होगी जो ना उत्पन्न हुई है ना नष्ट होगी ऐसी है ये कैसे जो बिना साधनों के भी देखती है सुनती ये कैसे कितना ही मनन करें हम, हमारी सीमा रहती हम नहीं मनन कर पाते तो जिसके गुण कर्म स्वभाव को पूरी तरह हम मनन नहीं कर सकते परमात्मा कैसे इस सृष्टि को चला रहा है कैसे उसने बना दिया कितनी विचित्रता से सब प्राणियों के कर्मों को जान रहा है उनको फल दे रहा है यथा योग्य न्याय आचरण कर रहा है न्याय कर रहा है उनका फल दे रहा है कैसे कर रहा है यह नहीं पता लगता हम सोच भी नहीं पाते यद्यपि बहुत कुछ सोचते हैं और ये लगता है कि हाँ हमें सब पता है लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं सोच पाते अब जैसे ये पृथ्वी और ये सूर्य और ये सारे ग्रह नक्षत्र इतने हैं इनके बारे में इतना जानते हुए भी पूरे नहीं जानते हम इनको कोई कल्पना नहीं होती आखिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है कितनी दूर तक ये फैला हुआ है वैज्ञानिकों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है मनन कर ही नहीं सकते आखिर हो कैसे गए है, है कितना कैसे हो गया ये तो इसी की सीमित पृथ्वी और सीमित संसार के बारे में ही हमें अमनता जैसा अमनन जैसी स्थिति बन जाती है किसके बारे में तो कुछ सोच नहीं सकते परमाणु कितने सूक्ष्म है एक सुई की नोक पर भी कितने अधिक हैं? और उसके भी सूक्ष्म सूक्ष्म भाग यह हमारी तो समझ से बाहर की बात है मनन नहीं किया जा सकता फिर है कैसा ये बुद्धि में नहीं बैठती है बात तो वो परमात्मा तो कैसा अमातो मंता लेकिन वो मनन करने वाला है वो सबको ठीक ठीक जानता है हम उसको नहीं जान सकते पूरा पूरा अभिज्ञातो विज्ञाता वो जानने वाला है लेकिन स्वयं पूरा ज्ञात नहीं है अविज्ञात का मतलब कुछ भी नहीं जाना जा सकता यहां फिर भी वैसा अर्थ नहीं लेना है क्योंकि तो कुछ तो हम जानती जान ही लेते तो अविज्ञातो विज्ञाता जिसको हम पूरा नहीं जान सकते कभी नहीं जान सकते पूरा लेकिन वो सबको जानने, जानने वाला है विज्ञाता है आगे न अन्यो अतोअस्थि दृष्टा उससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है वास्तविक दृष्टा सर्व द्रष्टा और कोई है ही नहीं आत्माएं तो थोड़ा थोड़ा सा थो थो जानती है न अतो न अन्यो अतो अस्थि दृष्टा न अन्यो अतो अस्थि श्रोता उससे बढ़कर के कोई सुनने वाला नहीं है हर व्यक्ति की बात सुनता है कैसा श्रोता है वो न अन्यो अतो अस्थि मनता उससे बढ़कर के कोई मनता नहीं है न अतो अन्यो अस्थि विज्ञाता उससे बढ़कर के कोई जानने वाला नहीं है ए शे आत्मा अंतर्यामी अमृत है ये वो अंतर्यामी आत्मा तेरा है ये वो जो अंतर्यामी तू पूछ रहा था वो ये आत्मा है ऐसा आत्मा है तो अगर उद्दालक का लें या जीवात्मा का लें तो उस पर भी ये लक्षण नहीं घटते हैं कि इससे बढ़कर के कोई श्रोता नहीं है इससे बढ़कर के कोई विज्ञाता नहीं है इससे बढ़ करके कोई ममता नहीं है तो नहीं है खूब है उद्दालक से बढ़कर के भी है और बाकी आत्मा उनसे भी बढ़कर के हैं ये परमात्मा परक पर है, है। ये पर सारे लक्षण जो दिख रहे हैं लिंग दिख रहे हैं व्याख्या की जा रही है परमात्मा परक है अतो अन्यत आर्तम इससे भिन्न जो कुछ है वो सब क्या है आर्त है दुखदाई है इससे भिन्न अगर कुछ चीजें परमात्मा के बारे में इससे भिन्न अगर हम जानेंगे विपरीत जानेंगे तो यह दुखदायी होगा हानिकारक होगा एक बात दूसरा इससे भिन्न का आश्रय लेंगे अंतिम आश्रय तो भी दुखदायी है जैसे प्रकृति का आश्रय लेते हैं सीमा तक ठीक है पूरी तरह से तो अतो अन्य उद्दालक आरुणीर उपर राम ये सब सुन लिया तो उदालक आरूणी शांत होकर के बैठ गया उसने भी स्वीकार कर लिया कि ये इस विषय में जानते हैं तो उद्दालक आरूणी ने एक तो सूत्र के बारे में पूछा सबका सूत्र बांधने वाला कौन सा है जैसे माला में सूत्र होता है धागा होता है सारे मणियों को पिरो के रखता है बांध के रखता है संगति रखता है सामंजस्य रखता है ऐसा इस सब को बांधने वाला कौन है वो बताया और सबका अंतर्यामी कौन है परमात्मा अंदर रहते हुए जो हम परमात्मा के लिए एक शब्द बोलते हैं सर्वांतरयामी तो सर्व यहां पर विशेषण लगा दिया अंतरयामी सबके अंदर रहता हुआ नियमन करता है हमारा भी वो हमारे अंदर रहते हुए नियमन करता है और वो कुछ भी नियमन कर सकता है हमारे कुछ वश में नहीं आएगा हम उससे परे नहीं जा सकते ऐसा नियमन वो करता रहता है सबका करता है ऐसा ही वो विशेष अंतर या तो ये सभा और आगे चलेगी गार्गी एक बार फिर से प्रश्न को रखेंगे आज का पाठ इतना रखते प्रणाम तो ओ, को सा